केंद्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्रौध्योगी की संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है नन्ही मुन्नू के लिए एक कहानी मित्र की सहायता एक जंगल था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 इस सुना दपी एक मोर कौवे के पास आने डालेगा फिर जाल बिछा देगा जब कोई पक्षी चावल को खाने जाएगा तो तुरंत जाल में फँस जाएगा इसी लिए मैं कहता हूं भाइयों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 और बोला हाय आप कहां से आए हैं मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा मैं कबूतरों का मुखिया हूं हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं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 हमारी चिंता न करो मुख्या कबूतर की बात सुनकर कव्य की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोच में उड़ गया थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्वाइब हान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं कौवा उनके पास पहुंचा और बोला मैं तो तुम सबको बता गया था फिर तुम सब में कैसे फस गए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 Mere tu sabe a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 धीरे धीरे सब को जमीन पर उतरने के लिए कहा फिर उसने कवे से कहा कवे भाई, हमारा जाल तो बहुत बड़ा है हम सब तो मित्र चुहे के पास जा नहीं सकते तुम ही उसे यहां बुरा लाओ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 मैं हूं छोटा चूहे राम मेरे दांत करना मेरा काम छोटा चूहे कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला कौवा आ तो चलो कौवे भाई उनके पास चले मैं अभी उनके जाल को काट देता हूं हा हा चलो चलो चलो, चलो कौवे भाई चलो चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुंचे चूहे भाई चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो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 सहायता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख शशिभूषण शलभ कलाकार सुचित्रा गुप्ता वीनानाथ वी एम बडोला मधुलिका कौशिक संगीत काजल घोष ध्वनिंकन वैतेय द्विवेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम